विनय पत्रिका जा गिरिजापति काशी जासु भवन अन मार्ग दास और द्रवत पुनः सपतन देखी करे सुख सम्पत्ति मति सुगति सुहाय सकल सुलभ संग करताए गए शरण आ रति कीढ़ निरख निहाल पावे पार्वती पति शिव जी से ही याचना करनी चाहिए जिनका घर काशी है और अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व नामक आठों सिद्धियां जिनकी दासी हैं शिवजी महाराज ओढ़र दानी हैं थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं वह दिनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते उनकी कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं शंकर की सेवा से सुख संपत्ति सुबुद्धि और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं जो आतुर जीव, उनकी शरण गए उन्हें जी ने तुरंत अपना लिया और देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया भिखारी तुलसीदास भी यश गाता है इसे भी राम की निर्मल भक्ति की भीख मिले पर हो हरन करुण विपति हरण करुणा करण कहत उदार हरे हमर बेर कस हज भूख रे कवि भगत प्रसन्न दिल अगम महामुनि जोग तव मही कर पुर पार वही देव मु राम चरण हे hey आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते हे hey करुणा की खान आप घोर विपत्तियों के हरने वाले हैं वेद पुराण कहते हैं कि शिव जी बड़े उदार हैं फिर मेरे लिए आप इतने अधिक त्रिपण कैसे हो गए गुण निधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बतलाते हैं वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंगों को भी मिल जाती है हे कामारी शिव हे स्वामी तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे दूर सपनी चे दिन दिन तर जोरी सेवा सुन गए बात या थोड़ी दिए जगत सुख गत लगीरथो काम बैसत वाम देती था भई दे करतूती कथ तुलसी हे शंकर आप बड़े देव हैं बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख दूर कर दिए आपकी सेवा स्मरण और पूजन में तो थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है परंतु इनके बदले में आप हाथी रथ घोड़े और जगत में जितने सुख के पदार्थ हैं सो सभी दे डालते हैं हे वामदेव मैं आपके गांव काशी में रहता हूं। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं अब आदि भौतिक कष्ट के रूप में ये आपके किंकरगण मुझे सताने लगे हैं इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए मैं आपकी बलिया लेता हूं, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूप की तुलसी के पेड़ को कुचलकर कर इसकी जगह शाखोट अर्थात शहोर के पेड़ लगाना चाहते हैं शिव शिव होय प्रसन्न करुताया करुणाम उदार की बलि जाऊं हर हो जमाया शिव शिव होय प्रसन्न करुताया जल जनयन गुण अयनमयन रिपू कोई जानन को राम पद पज सपन हो भगत होनुजुज अपर देव गज मान तो पद मुखन पार को हरिभूषण तू सन हरिपुसेवक देव देवक पूजारी ओ हरिहार दिवकर संग जा मन मान समर काशी समी पुषदासन कमल पर देव भगते अज्ञान देव भगते अग्न हे कल्याण रूप शिवजी प्रसन्न होकर दया कीजिए आप करुणामय हैं आपकी कृति सब और फैली हुई है मैं बलिहारी जाता हूँ कृपापूर्वक अपनी माया हर लीजिए आपके नेत्र कमल के समान हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं कामदेव के शत्रु हैं आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति होती है ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य दैत्य देवता और जगत में जितने जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते सर्प आपके भूषण हैं दूषण को मारने वाले और सारे दोषों को हरने वाले भगवान श्रीराम के आप सेवक हैं आप देवाधिदेव हैं त्रिपुरा का संहार करने वाले हैं हे शंकर आप मोहरूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं स्वर्णागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं हे काशी पतेह हे शमशान निवासी हे पार्वती के मन रूपी मान में बिहार करने वाले राजहंस तुलसीदास को श्रीहरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायिणी भक्ति का बरदान दीजिए